वे दोनों बड़े ही शूर तथा युद्ध विसारत थे उसके बाद विदर्व के भीम नामक पुत्र हुआ उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ कुंती से धृष्टका का जन्म हुआ जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था धृष्ट के आवान दशार है। तथा विसहर नामक तीन पुत्र हुए जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे दसार है के व्योमा और व्योमा के पुत्र जिमूत बताए जाते हैं जिमूत के विकृति विकृति के भीमरथ भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए दशरथ के पुत्र का नाम शकुनि था शकुनि से करंभ तथा करंभ से देवरात का जन्म हुआ देवरात के पुत्र देवक्षत्र तथा देवक्षत्र के महायशस्वी वृद्ध क्षेत्र हुए वे देवकुमार के समान कांतिमान थे इनके सिवा मधुरभासे राजा मधु का भी जन्म हुआ जो मधु वंश के प्रवर्तक थे मधु के उनकी पत्नी वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुनरुत्थान की उत्पत्ति हुई मधु की दूसरी पत्नी एकछाक वंश की कन्या थीं उससे सर्वगुण संपन्न सत्वान हुए जो सतत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे सत्वान से सत्वगुण संपन्न कौशल्या ने भजमान देवा वृद्ध अंधक तथा वृषणि नामक पुत्र उत्पन्न किए इनके चार कुल यहां विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं भजमान की दो स्त्रियां थीं एक का नाम वाहक सृंजय और दूसरी का नाम उपवाहक सृंजय उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए क्रमी क्रमंड धृष्ट शूर तथा पुरंजय ये भजमान के वाहक संजय से उत्पन्न हुए पुत्र थे आयुताजित सहसराजित सताजित तथा दाशक ये भजमान द्वारा उपवाहक संजय के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे राजा देवावृद्ध यज्ञ पराएं रहते थे उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की तपस्या में संलग्न होकर वे परणाशा के जल का आचमन करते थे सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा कल्याणमय नरेश देवावृद्ध के अभिष्ट की सिद्धि कैसे हो इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी प्रणासा सहसा किसी निश्चय पर ना पहुंच सकी उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी यह विचार कर प्रणासा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वर्णन किया राजा ने भी उनकी कामना की तदंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने उसमें एक तेजस्वी गर्व की स्थापना की तत्पश्चात 10वें महीने में परणाशा ने देवावृध के सर्वगुण संपन्न पुत्र वभ्र को जन्म दिया इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवावृध के गुणों का बखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्ध गाथा का गान करते हैं हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं हमारे दृष्टि में बभ्रू सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृध तो देवताओं के तुल्य हैं बभ्रू और देवावृध के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो चुके हैं वबृका वंश बहुत बड़ा था उसमें सब के सब यज्ञ पारायण महादानी बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त तथा सुद्रृण आयुध धारण करने वाले थे मृतिकावती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे अंधक से काश्य की कन्या ने चार पुत्र प्राप्त किए कुकुर भजमान शशक और बल वरहिष कुकुर के पुत्र वृष्टि वृष्टि के कपोत रूप कपोत रूपा के तितिर उसके पुनर्वसु पुनर्वसु के अविजीत और अविजीत के आहुक एवं श्राहुक नामक दो जुड़वा उत्पन्न हुए इनके विषय में ऐसी प्रसिद्ध गाथा है आहुक किशोरा अवस्था के समान आकृति वाले थे वे अस्सी कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो 100 से कम दान करता हो हजार या 100 से कम आयु वाला हो अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21000 हाथी चलते थे जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे उत्तर दिशा में भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी भोजवंशी प्रत्येक भोपाल की भुजा में धनुष के प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे अंधक वंशियों ने अपनी बहन आहू की का विवाह अवंती नरेश से किया था आहू के काश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए देवक के चार पुत्र थे देववान उपदेव संदेव तथा देवरक्षक इनके सिवा सात कन्याएं भी थीं जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था इनके नाम इस प्रकार हैं देवकी शांतिदेवा सुदेवा देवरक्षता वृक देवी उपदेवी और सुनामनी उग्रसेन के नौ पुत्र थे जिनमें कंस बड़ा था उससे छोटे नागरोध सुनामा कंग सुभोषड़ राष्ट्रपाल सुतन अनावृष्टि तथा पुष्टमान थे इनकी पांच बहनें थीं कंसा कंसवती सुतनु राष्ट्रपाली तथा कंका यहां तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ भजमान के पुत्र विदुरथ हुए जो रथियों में प्रधान थे विदुरथ के शूरवीर राजा अजदेव हुए राजा अजदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे उनके नाम इस प्रकार हैं दत्त अतिदत्त सोनाश शेटवाहन शमी दंड शर्मा दंत शत्रु तथा शत्रुजित इन सब की दो बहने थीं जो श्रवणा और सलिशठा के नाम से विख्यात हुई शमी के पुत्र प्रतीकक्षत्र थे प्रतीकक्षत्र के पुत्र स्वयं भोज स्वयं भोज के हृदिक हुए हृदिक के बहुत से पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम वाले थे उनमें कृतवर्मा सबसे श्रेष्ठ और सतधनवा मध्यम था शेष भाइयों के नाम इस प्रकार हैं देवांत नरांत विषग वैतरण सुदांत अतिदांत निकาศ्य और कामदंभक देवान्त के पुत्र विद्वान कम्बल वरहिष हुए उनके दो पुत्र थे असमौजा तामसौजा असमौजा के कोई पुत्र नहीं था उन्हें सुदंष्ट सुचार और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए इस प्रकार अंधकवंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया ऊपर कह आए कि क्रोश टू की दो पत्नियां थीं गांधारी और माद्री गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को अनमित्र के निग्र हुए निग्न के दो पुत्र प्रसेन और सत्राजित ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोपम सखाभे एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए जल के किनारे गए वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपस्थान करने लगे उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्य देव से कहा प्रभु आप जिसके द्वारा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं वह मणि रत्न मुझे देने की कृपा करें